आत्मा की प्रकृति आत्मा के इस संसार में दोहखों के कारण अधिक उन्नति करती है या आनंद के कारण अब्दुल बहा ने कहा जब दोहखों और कष्टों के द्वारा मनुष्य का परीक्षण होता है तो उसके मन और आत्मा का विकास होता है धरती पर जितना ज्यादा हल चलाया जाए उतना ही अच्छा बीज फलता फूलता है उतनी ही उत्तम फसल होती है जैसे हम धरती पर गहरे खांचे बनाकर इस पर उगे झाड़झ साफ करता है उसी प्रकार कष्ट और दोहक मनुष्य को इस सांसारिक जीवन के छोटे मोटे मामलों से मुक्त कर देते हैं यहां तक कि वह पूर्ण अलगाव की अवस्था को प्राप्त हो जाता है इस संसार में उसका व्यवहार देवी आनंद जैसा हो जाता है कहने का तात्पर्य यह है कि मानव अधक्चा है दोहखों की अग्नि की गर्मी उसे परिपक्व बना देगी पिछले जमाने पर दृष्टि डालिए तो आपको पता चलेगा कि महान व्यक्तियों को ही सबसे अधिक दोअख झेलने पड़े हैं वह जिसने दोहखों के माध्यम से विकास कर लिया हो क्या उसे आनंद से भयभीत होना चाहिए अब्दुल बहा दोहाखखों के माध्यम से उसे अनंत आनंद की प्राप्ति होगी जो उससे कोई नहीं छीन सकता ईसामसी के पटशिशों ने कष्ट झेले और उन्हें अमर आनंद की प्राप्ति हुई तो क्या कष्ट झेले बिना आनंद की प्राप्ति असंभव है अब्दुल बहा अमर आनंद की प्राप्ति हेतु निश्चय ही कष्ट उठाना पड़ता है वह जो आत्मोत्सर्ग की अवस्था में पहुंच जाता है उसे सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है सांसारिक आनंद लुप्त हो जाता है क्या कोई मृत आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर सकती है जो अभी संसार में मौजूद हो अब्दुल बहा वार्तालाप हो सकता है परंतु हमारे जैसा वार्तालाप नहीं निस्संदेह उच्च लोगों की शक्तियां इस लोक की शक्तियों के साथ अन्योन्य क्रिया करती है मानव हृदय प्रेरणा के लिए तैयार है यह आध्यात्मिक संपर्क है जैसे कि स्वप्न में कोई व्यक्ति अपने मित्र से बातचीत करता है जबकि मुख खामोश होता है वैसे ही आत्मा के साथ वार्तालाप में होता है कोई मनुष्य स्वयं अपने अहम के साथ यह कहता हुआ बातचीत कर सकता है क्या मैं यह काम करूं? क्या यह काम करना मेरे लिए उचित होगा इसी प्रकार का वार्तालाप हमारे उच्च अहम के साथ होता है